स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण पुण्य कथा था वीणा पाण्डी वसुराय संध्या के बाद श्रीमद स्वामी विज्ञानंद जी महाराज के पास जाकर हम लोग बैठे श्री ठाकुर के बारे में कुछ पूछने पर वे बोलने लगे उस समय मैं मेलघरिया में रहता था और दूसरी क्लास में पढ़ता था चार बजे खेल रहा था केवल धोती पहने था एक साथी ने आकर कहा अरे परमहंस को देखने चलोगे हमने पूछा कहाँ उसने कहा यही दीवान के मकान पर उस समय परमहंस क्या होता है कुछ नहीं जानता था और गेरुआ से थोड़ा भय होता था हम लोग सब गए जाकर ठाकुर को खड़े हुए देखा एक अद्भुत दृश्य मुख का भाव मानो पूरा पका खरबूजा जब फट जाता है वैसा उसे विकृत नहीं कह सकते ऐसा लगा मानो सारे शरीर की शक्ति ऊपर चली गई है मुँह भाव से विभोर दांत दिखाई दे रहे हैं और नेत्र न जाने क्या देखकर मानो फट रहे हैं बाहर का कोई होश नहीं है एक व्यक्ति बाबूराम महाराज उन्हें पकड़कर खड़े हैं जिससे वे गिर न जाए एक युवक नरेंद्र नाथ दत्त गा रहे हैं जय दया मय जय दया मय यह गाना हो रहा था उसके बाद ठाकुर ने वह क्या ऐसी वैसी नारी है यह राम गाना गाया गाने के साथ ही ठाकुर का भाव देख लगा मानो हुए माँ काली को देख रहे हैं और आत्मघोर हो रहे हैं उस समय एक और व्यक्ति को भावस्थ होते देखा था वे थे नित्य गोपाल कुछ देर बाद ठाकुर बैठे और नित्य गोपाल के साथ भाव में बात करने लगे हम लोग केवल किट किट सुन पा रहे थे भाव में पूर्ण होने पर व्यक्ति बोल नहीं सकता खड़े रहते समय ठाकुर माँ काली के भाव में थे अब श्री कृष्ण के भाव में इसके बाद जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा था तब हम कुछ लोग एक दिन परम हंस देव को देखने दक्षिणेश्वर गए थे एक व्यक्ति से पूछने पर उसने उंगुली से उसका कमरा दिखा दिया दरवाज़ा बंद धोती और कुर्ता पहने एक व्यक्ति ने उसे खोल दिया हमने जब कहा कि परमहन से मिलने आए हैं तो उन्होंने कहा बैठो चटाई दिखाकर बैठने को कहा हम बैठे इसी समय उनके खाने की थाली की ओर नजर गई बड़े थाल में नाना प्रकार की खाने की चीज़ें थी यह देखकर सोचा वाह वाह ऐसा खाना मिले तो मैं भी परमहंस हो सकता हूं लेकिन तत्काल लक्ष्य किया कि खाना तो जैसा रखा गया है वैसा ही है उन्होंने मानो चिड़िया के चुगने जैसा ही जरा सा खाया है तभी समझा कि यही अंतर है ऐसी सब अच्छी खाने की चीज़ों की ओर जरा भी ध्यान जरा भी ध्यान नहीं उन्होंने नाम पूछा मैंने कहा हरिप्रसन्न चठर्जी उन्होंने पूर्वक पूछा कोई संशय है क्या पहली बार कुछ बोल नहीं सका दूसरी बार कहने पर मैं बोल उठा क्या ईश्वर है ठाकुर ने दृढ़ स्वर से कहा हाँ अवश्य हैं वे साकार हैं या निराकार वे साकार भी हैं और निराकार भी और साकार निराकार के परे भी हैं मैंने सोचा बाबा यह कैसी बात मैंने कहा यदि ईश्वर साकार है तो यह पलंग यह भी ईश्वर है तब ठाकुर ने खूब जोर से कहा यह पलंग ईश्वर है यह घर ईश्वर है यह कटोरी ईश्वर है यह दीवार ईश्वर है सब कुछ ईश्वर है दृढ़ दृढ़ता से उन्होंने यह कहा उससे मैं मानो मैसमराइज सम्मोहित हो गया मेरे भीतर मानो एलुमिनेशन ब्रह्मज्योति प्रकट हो गई मेरे नेत्रों में जल आ गया तत्काल स्वयं को संभाल कर प्रश्न किया जब सब कुछ ईश्वर है तो खाते समय इतना छुआ छूत क्यों ठाकुर ने कहा देखो काली मंदिर में साधुओं के प्रसाद खाने के बाद एक वेश्या आकर सबकी पत्तल पर जो बचा रहता है उसे चाट छूट कर खा जाती है वह तो कोई विचार नहीं करती तो क्या यह कहेंगे कि उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है मैंने कहा नहीं महाशाय उसका चरित्र अच्छा नहीं है इस पर ठाकुर ने कहा ओह इसका अर्थ यह कि खाने पर ही ब्रह्मज्ञान निर्भर नहीं है और कुछ चाहिए मैं तो मूर्ख सा बैठा रहा और फिर ऐसी महान पर्सनालिटी व्यक्तित्व से भयभी होता था वे जो चाहे कर सकते थे उनमें सभी क्षमताएं थीं उन्होंने आगे कहा एक माचिस की तीली को जलाकर उस पर यदि बहुत सी सूखी लकड़ियाँ रख दो तो क्या वे जलेंगे मैंने कहा नहीं महा क्यों मैंने कहा एक दिया सिलाई पर इतनी लकड़ी रखने पर उसकी आग बुझ जाएगी तब उन्होंने कहा और एक सूखी लकड़ियों के जंगल की आग में यदि एक हरे केले के पेड़ को फेंक दो तो उससे आग बुझ जाएगी मैंने कहा नहीं तब ठाकुर ने कहा जब थोड़ा बहुत भक्तिभाव मन में उदित होता है तब नियम आचार आदि का पालन करना पड़ता है निष्ठाधीन रखनी पड़ती है नहीं तो वह थोड़ा सा भक्ति भाव नष्ट हो जाएगा पर जब ब्रह्माग्नि ज्वलंत हो जावे तब गुरु इष्ट का भेद जाति भेद आचार निष्ठा आदि सब एकाकार हो जाते हैं उनके पास जाने से उनसे बातचीत करने से मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप हो जाता था स्वामी जी में भी ऐसी क्षमता थी इसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे अपने पैर दबाने को कहा मेरे जोर से दबाने पर उन्होंने कहा इतने जोर से नहीं धीरे धीरे उसके बाद वे सो गए मैं सोचने लगा वे तो सो गए हैं अब मैं क्या करूं यह सोचते ही वे बोल उठे बस और जरूरत नहीं है मैं संकुचित हो गया और लज्जा भी हुई वे कहते थे कि जिस प्रकार कांच की अलमारी में जो रखा है वह बाहर से देखा जा सकता है उसी प्रकार मानव मन के भीतर की सब बातें वे देख सकते थे पर वे बुरी बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे वे उनकी अच्छी बातों को लेकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति को जगा देते थे एक दिन संध्या के समय ठाकुर के दर्शनों के लिए गया बातचीत करते करते रात हो गई ठाकुर के कहने पर रात को वहीं रह गया थोड़ी प्रसादी पूरी और चीनी उन्होंने मुझे दी भूख लगी थी सब खा गया इसके बाद कमरे के फर्श पर बिस्तर बिछा सोने को कहा मेरे सोने पर उन्होंने स्वयं मच्छरदानी लगा दी इसके बाद वे बिस्तर के चारों ओर घूमने लगे मैंने सोचा यह क्या है बाबा क्या कुछ जादू टोना कर रहे हैं बाद में समझा कि प्रेम से प्रदिकिणा कर रहे हैं उनका प्रेम माँ की तरह का था माँ के प्रेम में भी थोड़ा स्वार्थ होता है कि बड़ा होकर यह मुझे रुपये कमा कर देगा पर उनका प्रेम पूर्ण कामना सुन्य था दूसरे दिन सुबह घर गया माँ ने पूछा अच्छा रात को तू कहाँ था मैंने कहा दक्षिणेश्वर में माँ बोल उठी उस पागल के पास खबरदार अब वहाँ मत जाना उस पागल ने साढ़े तीन सौ लड़कों का सिर गर्म कर दिया है मेरी बहन का विवाह दक्षिणेश्वर के पास ही हुआ था उसने कहा दादा मैंने उन्हें देखा है वे पूरी तरह उनमत हैं उनके पास क्यों जाते हो मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है इसलिए जाता हूँ इससे तुझे क्या विज्ञान महाराज कहने लगे उन्हें अभी भी देखा जा सकता है विपत्ति होने पर उनसे प्रार्थना करने पर वे अवश्य विपत्ति से बचाते हैं पर विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस विषय में ठाकुर ने नारद मुनि और दो तपस्वियों की कथा सुनाई थी एक कठोर तपस्वी को उन्होंने नारायण से पूछकर बताया कि उसकी तीन जन्मों में मुक्ति होगी दूसरे तपस्वी को जब यह कहा गया कि उनकी मुक्ति इमली के पेड़ के पत्तों जितने जन्मों में होगी तो वह नाचने लगा नारद मुनि के पूछने पर उसने कहा कि एक ना एक दिन मुक्ति होगी यह जानकर आनंद हो रहा है उसके ऐसे दृढ़ विश्वास के कारण नारायण ने उसे तत्काल मुक्त कर दिया ऐसा ही विश्वास होना चाहिए पूज्य विज्ञान जी को मेरे पिताजी ने कहा आशीर्वाद कीजिए कि ठाकुर के पाद पद्मों में भक्ति हो माँ दीदी और मैंने कहा जब करते करते मन बहुत पटकता है आशीर्वाद कीजिए कि मन स्थिर हो उत्तर में महाराज ने कहा आशीर्वाद तो सदा ही है माँ आशीर्वाद तो कर ही रहा हूँ मन बीच बीच में अंचल चंचल होगा ही पर थोड़ा प्रयत्न करते रहना चाहिए इतना भी हो सके एकाग्र मन से जब ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए उनके नाम से ही सब हो जाएगा 1 अक्टूबर उन्नीस सौ इलाहाबाद